मां की बातें सरयू बालादेवी देवी ग्यारह फरवरी उन्नीस सौ बारह आज मां के पास जाकर प्रणाम करके बैठते ही मां ने दुख प्रकट करते हुए कहा आहा गिरीश बाबू चल बसे आज चतुर्थी के काम के लिए उसके घर से मुझे ले जाने के लिए आए थे उसके अभाव में भला वहां जाने की इच्छा होगी आह एक वज्रपात हो गया उसका कैसा भक्ति विश्वास था गिरीश घोष की वह बात तुमने सुनी है ठाकुर को उसने पुत्र के रूप में चाहा था ठाकुर ने उस पर कहा था मुझे क्या पड़ी है जो तेरे बेटे के रूप में जन्म लूँ कौन जाने बेटी ठाकुर के देहावसान के कुछ दिनों बाद गिरीश का एक ऐसा लड़का हुआ जो चार साल का होने पर भी किसी से बात नहीं करता था केवल हाव भाव से सब प्रकट करता था ये लोग उसकी ठाकुर भाव से सेवा करते थे उसके कपड़े लत्ते तथा खाने की थाली कटोरी गिलास सभी चीजें अलग थी दूसरों को उनका उपयोग करने नहीं दिया जाता था गिरीश कहता ठाकुर ही आए हैं भक्त की इच्छा कौन जाने बेटी एक दिन वह बच्चा मुझे देखने के लिए इतना चंचल हो गया कि सभी को खींच खींच ऊपर की ओर जहाँ मैं बैठी थी ओ ऊ कहकर दिखाने लगा पहले कोई समझ नहीं पाया बाद में समझ आने पर उसे मेरे पास ले आया तब उसने तब उतने से बच्चे ने मेरे पैरों में गिरकर प्रणाम किया फिर वह नीचे उतरकर कर गिरीश को पकड़कर मेरे पास लाने के लिए खींचने लगा गिरीश जोरों से रोने लगा और कहने लगा अरे मैं महापापी, भला माँ को देखने जाऊँगा पर बच्चे ने किसी प्रकार भी नहीं छोड़ा तब बच्चे को गोद में लेकर गिरीश काँपते काँपते हसुओं की धारा बहाते आकर मेरे पैरों में साष्टांग प्रणाम करके बोला माँ इसके कारण ही तुम्हारे श्री चरणों का दर्शन हुआ तब माँ बारहनगर के कुटी घाट में सौरेंद्र मोहन ठाकुर के किराए के मकान में थी पर बेटी लड़का चार साल का होकर ही चल बसा इसके पहले एक दिन गिरीश और उसकी स्त्री अपने मकान की छत पर थे मैं तब बलराम बाबू के घर में थी शाम के समय मैं छत पर गई गिरीश के छत से देखने पर यहाँ का दृश्य दिखाई देता है इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया था पर बाद में उसकी स्त्री ने सुना कि उसने गिरीश से कहा था वह देखो माँ उस मकान की छत पर घूम रही हैं इस पर गिरश ने तुरंत पीठ फेर कहा नहीं नहीं मेरे पाप नेत्र हैं इस प्रकार छिपकर कर माँ को नहीं देखूँगा यह कहकर वह नीचे उतर आया था